रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सत्रवा भाग पाल ने उन्नीस से बहत्तर के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पद पर काम किया इसी काल में किसानों को गेहूं धान बाजरा और मक्का की ज्यादा पैदावार देने वाली संकर प्रजातियों के बीज बड़े पैमाने पर उपलब्ध हुए हरित क्रांति को और आगे बढ़ावा देने के लिए पाल ने पशुपालन और मछली पालन के अनुसंधान पर भी बल दिया इस दौर में भारत ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थाओं से हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर शोध कार्य किया मेक्सिको की संस्थाओं के साथ गेहूं पर और फिलीपींस की संस्थावं के साथ धान पर पाल के प्रयासों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कृषि की प्रतिष्ठा फैली व्यावहारिक शोधकर्ताओं के लिए पाल का मंत्र था समस्याए खेत में सुलझावो उनका दूसरा आदर्श वाक्य था प्रयोगशाला से खेत तक जिसे कार्यान्वित करने के लिए पाल ने अथक परिश्रम किया उनका मानना था कि कृषि क्षेत्र में किसी भी नवाचार का अंतिम मूल्यांकन अंततः किसान ही कर सकता है कृषि के छात्र भारतीय समाज की जटिलताओं को अच्छे प्रकार समझ सके इसके लिए पाल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोनों के ही पाठ्यक्रमों में सामाजिक विज्ञान से जुड़े अनेक विषय भी शामिल किए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का यह मॉडल इतना सफल हुआ कि उसे पाकिस्तान बांग्लादेश फिलिपींस और नाइजीरिया जैसे कई विकासशील देशों ने सहर्ष अपनाया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सेवानिवृत्ति के बाद पाल ने अपनी सारी ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के काम में लगाई तथा वे राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एवं संयोजन समिति के पहले अध्यक्ष बने पाल उछको के गुलाब प्रजनक थे और उन्होंने गुलाब की कई नई प्रजातियों का आविष्कार किया वे रोज सोसाइटी और बोगनवेलिया सोसाइटी के भी अध्यक्ष थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम एस रंधावा के साथ मिलकर उन्होंने चंडीगढ़ में रोज गार्डन स्थापित किया उनका घर लोगों के लिए सदैव खुला रहता था और वे अनेक युवा एवं प्रौढ़ शोधकर्ताओं के मित्र मार्गदर्शक व मददगार थे फाल ने इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की स्थापना की और इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का 25 वर्ष तक संपादन किया फूलों के प्रति अपने प्रेम के प्रसार के लिए उन्होंने ढेरम लोकप्रिय पुस्तकें लिखी जिनमें द रोज इन इंडिया ब्यूटिफुल क्लाइम्बर्स ऑफ इंडिया फ्लॉवरिंग श्रब्स और एनवरमेंटल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट उल्लेखनीय है वे अनेक अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थाओं के न्यासी थे और उन्होंने बहुत से विकासशील देशों में कृषि अनुसंधान को सही दिशा प्रदान की वैज्ञानिक समुदाय में उनका रुतबा इतना बुलंद था कि उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया इसके अलावा उन्हें फ्रांस जापान तथा तत्कालीन सोवियत संघ की विज्ञान अकादमियों और थर्ड वर्ल्ड अकादमी ऑफ साइंसेस का भी सदस्य चुना गया उन्नीस में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया 2007 में भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में उनके प्रिय गुलाब के फूलों के साथ उनका एक डाक टिकट जारी किया पाल गहरे मानवीय मूल्यों से कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे उन्होंने गुलाब की जो नई प्रजातियों विकसित की उनके नाम सीवी वी रामन और होमी बाबा जैसे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखे उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से गहरा लगाव था और अंत में वे अपनी पूरी संपत्ति समस्त लेख गुलाबों का संग्रह और दिल्ली एवं शिमला के मकान सभी कुछ इसी संस्था को दान कर गए उनका देहांत उन्नीस में हुआ